त्र त्र कृतमस्काजिपरी परिपूर्ण लोचल मारुति नमस राक्षक नमापित मधुर मधुर स्व कर्मा च मधुर मधुरा स्मृतिश बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति परम पिभादि सुनी अमाना मान देना तीनिया सदा हरि तीराम जज राम जज जज राम धर्म की धर्म माका प्राणियों गो में विश्व का गौमता की गोहतिया भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पादी जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्रीबलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधारम हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय सा रमनण हरिगोविंद जय जय। श्री वृंदावन वि जय नम माधव्य शंभ शिव शिव शिवा शिवा शिवा शिव नारायण नारायण नारायणा माया जवनिक मजाधज्व्यय न लक्ष्यसे दिशा न ना तो नाच्य धरो यथ भगवान स्तुति कोंसी देवी नी जैसा कि अभी हम सुन रहे थे। सती कुंती में सेवा तप सत्य संयम भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की प्रतिष्ठा थी लोगों की मान्यता होती है कि देवियाँ झूठ बोलने में कुशल होती हैं परंतु महाभारत के अनुसार कुंती देवी का जो उज्जवल स्वरूप अभिव्यक्त होता है उससे सिद्ध होता है कि सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा देवी में थी भगवान वेदव्यास के सम्मुख राजा दुपद के सम्मुख अपने ज्येष्ठ पुत्र के सम्मुख कुंती देवी ने बार बार कहा मेरी बात मिथ्या सिद्ध न हो ऐसी मेरी भावना है बाल्यकाल से अब तक विनोद में भी मैंने मिथ्या भाषण नहीं किया मैंने कहा बेटे उत्तम भिक्षा की प्राप्ति हुई है पांचों पांडव मिलकर पालो या जो मेरा वचन था वह अन्यथा सिद्ध ना हो नहीं तो देहाग के पश्चात मैं नरक न जाऊंगी जीवन भर मुझे ताप रहेगा कि मेरी बात मेरे बेटों ने मिथ्या सिद्ध कर बहुत ऊँची भावना है भिक्षा के रूप में अयोनिजा स्वर्गलक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी प्राप्त हुई है ऐसा ज्ञान तो उनकी को नहीं था। पांडवों ने आनंद के उत्कर्ष की सीमा में भाव की प्रगल्भता की दशा में कह दिया माँ दुर्लभ भिक्षा तो ई है मां ने भी कह दिया तो बेटे आपस में बांट के पालो इससे सिद्ध होता है कि सत्य के प्रति कितनी आस्था कुंती देवी कुंजी लेगी दुर्वासा जी, ही तो माने जाते थे रुद्रावार होने के कारण उनकी छाती साप देने वाले मार्खियों में थी कुछ विचित्र हावभाव और व्यवहार से संपन्न भी थे महाभारत में आद्यंत उसका सांगोपांग चित्रण प्राप्त होता है वे राजाओं के पास जाते और कहते मुझे चातुर्माच में स्थान चाहिए क्या तुम मुझे किसी को स्थान दे सकते हो मेरे लिए विक्षा की व्यवस्था कर सकते हो लेकिन हाँ कहने से पहले समझ लो मेरा नाम दुर्वासा है दुर्वासा मुझे कुपित होने में विलंब नहीं लगता लेकिन मुझे संतुष्ट करना तेरी खीर है सभी राजा कहते महाराज बस इतने अनुग्रह पर्याप्त है कि आपने दर्शन दिया आपको तीन चार महीने तक निभा पाना बहुत कठिन है किसी और राजा को या सौभाग्य सुलभ हो अंत में कुंती भोज के यहाँ पहुँचे मैं चातुर्मास में निवास करना चाहता हूँ लेकिन मेरा नाम सुना ही होगा मेरा नाम है दुर्वासा कुपित होने में कोई विलम्ब नहीं लगता द्रवित होना बहुत कठिन है और मैं कुपित होकर साफ दे सकता हूँ कुल कुटुम सहितात बना सकता हूँ ऐसे मुझे तेरह अतिथि को जात्म स्थान दे सकते हो सेवा सुलभ करवा सकते हो कौन सी भोजन का बेखत के अरे किसके बल पर कहते हो सुना नहीं भावुकता का परिचय मत देना मैं दुर्भाषा उन्होंने कहा मेरे यहाँ लावली प्यारी गोद ली हुई दुलारी प्रथा नाम की कन्या है मुंजी के बचपन का नाम पिथा इसलिए पांडवों को विशेषकर निधि स्थिर भीम अर्जुन को पार्थते हैं संयम सत्य तत् की मूर्ति है उन्होंने कहा सुन लो सावधान होकर बचन लो मैं फिर अवसर देता हूँ मनराणी कर्म से कहीं भी पिता है। कुपित होने का उनको अवसर प्रदान नहीं किया तब वो प्रमोलित तो हो गए उन्होंने कहा कि देखो मेरा वितरण अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से होता है बाहर से मैं क्रोधी शरीखा पर लक्षित होता हूँ परंतु जिसका कल्याण करना होता है उसी को मेरी सेवा सुलभ होती है तुम्हारे भाग्य में अपने पति के द्वारा संतान की प्राप्ति है ही नहीं लेकिन तुझमें शील संयम सत्य तप की प्रतिष्ठा है तुमको कृतार्थ करने के लिए ही मैं यहाँ आया अब लोग, तुमको ये सिद्ध मंत्र प्रदान किए देता हूँ मंत्राधीन देवता होते हैं उस मंत्र में या क्षमता होगी और है जिस देवता का तुम स्मरण करोगी वह तत्काल तुम्हारे सम्मुख योग बल से प्रकट होगा तुम्हारे शील को सतीत्व को दूषित किए बिना ही वह तुम्हारा बेटा बन जाएगा संकेत किया कुंती को कदाचित व मंत्र सुलभ न हुआ होता तो साक्षात धर्म निष्ठ रूप में पुत्र रत्न के रूप में कैसे प्राप्त होते साक्षात वायु देवता भीम के रूप में कैसे प्राप्त होते साक्षात नर भावित नर ऋषि भावित इंद्र अर्जुन के रूप में कैसे सुलभ होते में उस मंत्र के प्रभाव से ही माधुरी ने अश्विनी कुमारों का आवाहन करके नकुल और सहदेव जैसे पुत्र रत्नों को प्राप्त किया इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम का जो सार है वह कुंदी देवी में प्रतिष्ठित है था कहेंगे या क्या प्रतिष्ठित है कहेंगे शील और सेवा संयम की पराकाष्ठा हो तक गुरुकुल में व्यक्ति निवास कर पाता है विद्या प्राप्त कर पाता है शील संयम और सेवा की मूर्ति कुंजी थी गृहस्थाश्रम का निर्वाह सत्य के बिना नहीं कर सकता आजकल की बात दूसरी है तो सत्य की पराकाष्ठा थी सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा थी व्यंग में उपहास में भी उसने मिथ्या भाषण का आलम्बन नहीं लिया था और वानव आश्रम का सार है तक जब वो कन्या थी युवावस्था को भी प्राप्त नहीं हुई थी उसी समय उसने जो दुर्वासा महर्षि को करने के लिए तप किया सेवा के ब्याग से वह तप तो वानव का सार था अब संन्यासम का सार है भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध उसी का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है अभी हमने सुना परिवार का संबंध क्या होता है और तो धार्मिक रक्षा कैसे होती है इसका अनूठा उदाहरण उनती के जीवन में परिलक्षित है महाभारत युद्ध के बाद पंद्रह वर्ष जिस के अस्तिनापुर में निवास करते हुए बीत गए थे विदुर जी संजय जी देवर्ष नारद भगवान वेद इन सब की प्रेरणा और अनुकंपा के फलस्वरूप दृपराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम में शेष जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया गांधारी नेत्रों से युक्त होने पर भी नेत्र भी थी क्योंकि उसने रेशमी वस्त्र से आखों को पट्टी के द्वारा ढक लिया था कुंती देवी ने विचार किया पवित्र पूर्व कुल की महारानी मेरी जेठानी गांधारी की सेवा दासी करे बन में उचित नहीं मुझे स्वयं सेवा करनी चाहिए उन्होंने कहा युदिष जी से अर्जुन आदि से बैठो मैं तो बन जाऊंगी गांधारी की सेवा दासी करे उचित नहीं मैं स्वयं गांधारी जी की सेवा करूंगी जी ने कहा मां जीवन भर तो आपको कष्ट भोगते हुए हो गया अब राजी का भोग करना है हम इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने की स्थिति में है हम को स्वयं को दे आपको क्या मिलेगा। कुंती देवी ने क्या उत्तर दिया क्या समझते हो कि राज्य स्वीकृत उपभोग के लिए मैंने विद्रोह पक्ष के माध्यम से कृष्ण के द्वारा संदेश देकर तुम पांडवों को युद्ध की आज्ञा दी थी मैंने नहीं उस समय मैंने जो युद्ध की आज्ञा दी थी मेरा दूध कलंकित ना हो इसलिए छत्तीचित छात्र धर्म के वसीभूत होकर मैंने आज्ञा दी थी लोग ये न कहें कि माँ का दूध पिया हो तो छात्र धर्म का पालन करो उस समय मैंने अपने दूध को कलंकित होने से बचाने के लिए युद्ध की आज्ञा दी अब शील का प्रश्न है कोई द्वेष पूर्वक मैंने आज्ञा नहीं दी या तो अपने कुल के शील की रक्षा का प्रश्न है मैं चलती हूँ वन में गांधारी की सेवा करूँगी यह दिव्य धर्म महाभारत के अनुसार कुंती देवी में जो सहिष्णुता थी अद्भुत मातृ ने कहा कि मैं सती होऊंगी कुंती ने कहा मैं बड़ी रानी हूं मेरा अधिकार है मैं सती होऊंगी माधवी ने कहा कि मेरे कारण इनका प्राणांत हुआ है राजा पांडु का मेरा स्पर्श किया तो साफ के कारण प्राणांत हुआ मुझे ही सती होने का अवसर मिलना चाहिए अगर हम दोनों सती हो जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? फिर कुंती से माधवी ने एक अद्भुत बात कही नकुल सहदेव मेरे पेट से उत्पन्न हैं इनके प्रति मेरा जो बात्सल्य आकर्षण है वो आकर्षण वात्सल्य में आपके पेट से उत्पन्न तीन बच्चों को नहीं दे सकेंगे लेकिन आप पर विश्वास है कि युधिष्ठिर भीम अर्जुन से भी अधिक वात्सल्य आप नकुल और सहदेव को दे सकेंगी महाभारत साक्षी है कि सहदेव जो सबसे छोटे थे नंदन, कुंती को सबसे ज्यादा प्यारे बोलते इस प्रकार के गुण से संबद्ध नागलोक की परंपरा की जो कुंती देवी हैं, उनके सम्मुख साक्षात एक कृष्णचंद्र सन्निहित हैं और द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करने के लिए उद्यत हैं अभी अभी उन्होंने उत्तरा के गर्भगत अबोध शित्व की अश्वत्था के प्रचंड ब्रह्माद से रक्षा की है केवल गर्भगत शिशु की रक्षा नहीं बल्कि उस शिशु के को जन्म देने में समर्थ रुद्रा की भी रक्षा की उत्तरा सहित शिशु की रक्षा की उत्तरा ने तो कहा था मेरा भले ही विनाश हो जाए गर्भगत शिशु का नाश ना हो यहाँ भागवत के विद्यार्थी भी हैं हम लोग भी विद्यार्थी हैं है। तो कुछ कल्प भेद से कथा कहकर फिर दार्शनिक पक्ष और आगे के श्लोक की ओर चलते हैं सावधान महाभारत में परीक्षित नाम है रिपीति मात्रा भागवत में परीक्षित नाम महाभारत के परीक्षित ने कथा नहीं सुनी भागवती भागवत के परीक्षित ने कथा सुनी भागवत भागवती कल्प भेद तो महाभारत के अनुसार परीक्षित का अर्थ क्या होता है परिरक्षित जिनके जन्म से विनष्ट शरीखा पूर्वंश सुरक्षित रहा दोनों वंश कौरव पांडव आखिर तो दोनों ही कौरव हैं का संसान बीज हाँ उसकी रक्षा हुई तो परिरक्षित हुआ जिनके जन्म से कुल उनका नाम अनवर्थ हो गया परीक्षित महाभारत के अनुसार यह वित्पत्ति है अनवर्थ है नाम भागवत के अनुसार परीक्ष लोकन यह जो श्रुति है उसको चरितार्थ करने के लिए राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जैसे इदम विष्णुचक्र में तेधा निगधे पदम इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए वामना अवतार इसी प्रकार मुख्युर में हम प्रपथ इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए दत्ता से भगवान का अवतार इसी प्रकार परीक्ष इस सूची को चर्चा करने के लिए राजा परीक्षित कावतार है परीक्ष लोकान सूची का तुलबुली भाषा में यह अर्थ है बच्चों किसी भी नाम रूप का सहसा वर्ण मत करो प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करो जो सत्यम शिवम सुंदरम हो उसी का वर्ण करो अर्थात भगवान के अतिरिक्त किसी का वर्ण मत करो तो उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे उनको लक्ष्य बनाया अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उसके प्रगल्भ तेज से गर्भिष्ठ का हृदय अत्यंत बिहबल अभीत हो गया रवावस्थापन्न हो गया उत्तरा ने प्रार्थना की तत्काल करुणा वरुणालय अंतर्यामी सर्व प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में अपने को प्रकट किया भागवत में दो प्रकार के वचन मिलते हैं गदा का विन्यास करके उन्होंने अस्तमा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र के ओर स्तंभित कर दिया नष्ट कर दिया कहीं चक्र के प्रयोग का वर्णन आता है पूज्य स्वामी अखंडानी सरस्वती जी महाराज के शब्दों में रुत गति से गदा का इस प्रकार विन्यास किया भगवान ने कि वेदपूर्वक गदा के संक्रमण से वो चक्राकार परिलक्षित होने लगा जैसे पंखे में तीन पंख होते हैं द्रुट गति से विद्युत की धारा के बल पर जब पंखा चलता है तो तीन पंख कतीत नहीं होते चक्राकार उनकी गति हो जाती है इस प्रकार से तो लाक्षा के समान हमारा आपका चित्त रूपी क्या है द्रव्य है भक्त रसायन मधुदन सरस्वती जी द्वारा गिरफित भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रसायन और भक्ति रसायन ये तीन ग्रंथ भक्ति जगत में अद्भुत हैं हमारे बुद्ध गुरुदेव के द्वारा विरचित विरचित भक्ति रसायनवीप गोस्वामी जी महाराज भक्ति रसायन भक्ति रसामृत इनके द्वारा विरचित है हाँ रूप गोस्वामी जी के द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंध ये ग्रंथ मेरे सिधाम के पासपुरी में है दु� पढ़ता रहता हूँ और मधुसूदन सरस्वती जी के द्वारा विचित भक्ति रसायन भक्ति रसायन में सिद्ध किया गया नैयायिकों का चित्त जो होता है अनुपरिमाण परिमित होता है नित्य होता है न भूत होता है न भौतिक होता है स्वतंत्र द्रव्य कोटि का पदार्थ होता है वैशेषिकों के चित्त की भी यही दशा है पूर्व मीमांसकों का चित्र तो होता है वो भी कार्यकोटी का नहीं होता ऐसी स्थिति में नयायिकों के अनुसार वैशेषिकों के अनुसार पूर्व मीमांसकों के अनुसार चित्त द्रवावस्था को नहीं प्राप्त हो सकता आजकल जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं भारती तीर्थ जी महाभारत उनको जिन्होंने न्याय पर आया था वो तो मेरे पास बहुत आते थे गोपाल कृष्ण मूर्ति आपने पहले दर्शन किया होगा नयायिक बाद उनको लकवा लग गया तो वो कुछ चपल से नयायिक से बहुत उनके वेदांती भी थे और कश्मीर कश्मीर का जो वेदांत है अभिनव गुप्त पादाचार्य आदि का उसके दिग्गज विद्वान वैदिक भी अद्भुत थे राजेश्वर शास्त्री जी के शिष्य थे उन्होंने कुछ सफलता का परिचय दिया मैं अपने पास ठहराता था तो मैंने डांत दिया नास्तिक हो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया देखिए मैं नहीं आई हूँ मेरा चित्र द्रवित नहीं हो सकता क्योंकि अनुपरिमाणु परि मैं चित्र को मानता हूँ आप लोग वेदांती हैं आपका चित्र द्रवित हो सकता है तो मैं आपके ईश्वर को मानता हूँ ये <laughs> मैं ईश्वर को मानता ये कोई कम अनुग्रह हमसे आशा मत के लिए कि हमारा चित्र द्रवित होगा क्योंकि तो किसी भी पदार्थ को नित्य सिद्ध करने के लिए न्यायिकों ने एक नियम तैयार किया नियम बनाया या तो उनको अनुपरिमाण परमित मानिए या परम महापरिमाण परमित मानिए हमारे तो जो वैष्णवाचार्य हैं प्रायः आत्मा को अनुपरिमाण परमित मानकर नित्य से बिखरते हैं तो जो चित्त है वो लाक्षा के समान है लाख लाभ स्वभावतः तो लाक्षा कठोर होती है पापक द्रव्य अग्नि आदि के सन्निवेश से वो द्रवता को प्राप्त होती है द्रवावस्था को प्राप्त लाक्षा में रंग का सन्निवेश हो जाए तो फिर अंत में शीतलता को प्राप्त होकर स्थाई भाव की प्राप्ति होती है तो बच्चों का चित्त तो स्वभाव से कोमल होता है देवियों का चित्र भी स्वभाग से कोमल होता है अधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार माताओं का हृदय रोग की प्राप्ति पुरुषों की अपेक्षा गुना अधिक द्रुष्ट गति से होती है तो चाणक्य आदि ने जो माताओं के शील स्वभाव का वर्णन किया वो विज्ञान से कर रहा है माताओं को अपने हृदय की रक्षा अधिक करनी चाहिए क्योंकि तो पुरुषों की अपना अनादि होता है, आत्म तत्व अनाज होता हुआ, हुआ। निर्गुण होने के कारण अव्यय है आप प्रभु अव्यय हैं, इंद्रिय जन ज्ञान के विषय नहीं है भले ही आप श्रीकृष्ण के रूप में हो श्रीकृष्ण के रूप में हो लेकिन इंद्रियों के विषय नहीं है इसीलिए भगवान ने कहा दिव्यम दधानी दे तक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम श्री कृष्ण का भी जो दर्शन होता है उनके अनुग्रह से होता है वल्लभाचार्य ने इस तथ्य को बहुत विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया है जैसे काला कंता लोहा भी अग्नि के संपर्क में आकर दाहक प्रकाशक बन जाता है इसी प्रकार सगुण साकार भगवान जब नेत्रों के सम्मुख प्रकट होते हैं तब पूर्वक वो हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं इंद्रियों की भौतिकता वेदांत स्थान के अनुसार है अभौतिकता योग और सांख्य तथा न्याय के अनुसार मन की अभौतिकता है लेकिन वो वेदांत ये जो सांख्यों के अनुसार योगियों के अनुसार अभौतिक है वेदांतों के अनुसार सूक्ष्म शरीर भौतिक है अपनी पंच महाभूतों का कार्य है तो हमारी जो इंद्रिया हैं लौकिक हैं, भौतिक हैं प्राकृत हैं परमात्मा अलौकिक है अभौतिक है प्राप्त है और एक नियम है दर्शन शास्त्र का ग्राह्य ग्राहक भाव साजात में होता है वही जाति में नहीं होता सजाति का सजाति ग्रहण करता है विजाति के द्वारा ग्रहण नहीं होता इसमें एक दृष्टांत देते हैं पूरा योग दर्शन शांत दर्शन टीका भाष सहित पढ़ भी कोई आवे एक प्रति का उत्तर देने में दस बार तो कम से कम चक्कर खाएगा कौन दर्शन कहाँ कमजोर है दुर्बल है वेदांत दर्शन तो कहीं दुर्बल नहीं है बाक़ी कौन दर्शन कहाँ दुर्बल है ये सब गुरुओं की कृपा से हम लोग जानते हैं मन ही मन रखते हैं तो क्योंकि हमारे प्रस्थान भेदाह के लेखक मधुसूदन सरस्वती महाभाव ने लिखा ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वदर्शन के आचार्यों ने भिन्न भिन्न ढंग से तथ्य का प्रकाश किया अगर सांख्यों को योगियों को प्रश्न कर दिया जाए तो सा रूप का अभिगम या ग्रहण नेत्रों के द्वारा ही क्यों तो होता है पांडे जी के अध्यक्ष रहे हैं अध्यक्ष रहे माने अब नहीं है पद की से नहीं है अध्यक्ष की योग्यता तो है तो क्या नेत्रों के द्वारा ही रूप का ग्रहण क्यों होता है वो तो कहेंगे गुणा गुणे से बर्तन से इसके अतिरिक्त और कोई तो उत्तर नहीं है लेकिन गुण तो ये भी है कि अन इंद्री को भी तो गुण कहेंगे उनका विषय क्यों नहीं होता रूप केवल नेत्रों का विषय क्यों होता है तो नैया उत्तर दे सकते हैं ठीक से वैशेषिक इसका उत्तर ठीक से देंगे और वेदांति बिल्कुल ठीक देंगे ग्राही ग्राहक भाव साजात में होता है कि तेजो निष्ठ गुण विशेष रूप है इंद्रियां भी तेजस हैं इसलिए नेत्र इंद्रिय तेजस हैं तो नेत्र इंद्रिय तेजस हैं रूप भी तेजस है इसीलिए रूप का ग्रहण नेत्रों के द्वारा ही संभव है तो भगवान है अलौकिक भौतिक अप्रापित हमारी इंद्रियां हैं लौकिक भौतिक प्राकृतिक दर्शन हो तो कैसे हो तो जैसे काला कलूटा ठंडा लोहा जलावे तो कैसे जलावे अग्नि के संपर्क से दाहक प्रकाशक होता है और अग्नि का नाम फिर दगधुर दगधा दाहक का भी दाहक हो जाता है जब अग्नि लोहा ही दाहक बन जाए तो अग्नि को तो एक सीढ़ी ऊपर उठ के कहेंगे ना एक कक्षा ऊपर उठ के दगधुर दगधा जलाने वाले का जलाने वाला अग्नि तत्व है इसी प्रकार भगवान जो है लौकिक भौतिक प्राकृतिक इंद्रियों में अपनी शक्ति के द्वारा ऋषि को शक्तिपात कहते हैं महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मणीयम क्रिय तनु भगवान को दिव्यता प्रकट कर देते हैं कि सामने भगवान का दर्शन होता है वो भी लौकिक भौतिक प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं उसमें अलौचिकता अभौचिकता और का सन्निवेश भगवान कर देते हैं तब भगवान का दर्शन होता है यहाँ पर कहते हैं नट की गतिविधि को और नट को जैसे अज्ञ व्यक्ति पहचा नहीं सकता उसे दादी ने अनुवाद किया नट कृत विकट कपट खगराया नट सेव कही न्यापई माया सो नर इंद्र जाल नहीं भूला यही पर हो सो नट अनुकूला तो जैसे नट जोई जोई रूप दिखा आप हो नहीं सोय जैसे नट शिक्ष पहचान में नहीं आता है अब उसकी जो चर्या होती है जब वो माया का आलंबन लेता है मंत्र के द्वारा मणि के द्वारा औसध के द्वारा जब वो चमत्कृति को प्रकट करता है तो ना तो वो परखने में आता है ना उसकी कृति परखने में आती है आश्चर्यचकित हो सकते हैं तो जैसे अब के व्यक्ति नट का अनुग्रह इस पर नहीं है नट की सेवा करते करते नट के द्वारा दिव्य विज्ञान जिसको सुलभ नहीं है वो नट के नटखट चरित्र को नहीं पहचान सकता उसी प्रकार संसारी व्यक्ति जो मूढ़ हैं वो आपको कैसे पहचाने क्यों न हो माया जमनिका तिरस्करणी से आप आच्छादित शरीकें जो ठहरे भगवान आच्छादित नहीं होते तुलसीदास जी ने व्यंग्य करते हुए कहा यथा गगन घन पटल निहारी झांपे उभान कहीं कुचारी गगन घन पटल को निहार कर मेघ मंडल को निहार कर कोई कहता है कि सूर्य को मेघ मंडल ने ढक लिया तो मेघ मंडल का दर्शन भी सूर्य के अनुग्रह से होता है राहु राहुग्रस्त दिवाकर होते राहु राहूग्रस्त दिवाकर के अनुग्रह से राहु का दर्शन होता है इसी प्रकार मेघ मंडल से समाच्छादित शरीकें सूर्य होते हैं लेकिन सूर्य के अनुग्रह से ही वो मेघमंडल का भी दर्शन होता है तो मेघमंडल हमारी दृष्टि को ढकता है ना कि सूर्य को ढकने में समर्थ है सूर्य के द्वारा तो उद्भाषित है इसी प्रकार से माया जवनिका क्या करती है नाहम प्रकाश सर्वस्व माया समाता सब के सम्मुख भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता कोई उनको जाति रही भावना जैसे प्रमूर्त हाँ इसमें चलो जी आज प्रवचन को विराम दें ने कहा अरे संजय चिल्ला चिल्ला के कहता है वेदव्यास दोनों हाथ भुजा कुठा कहते हैं असित नारद जी सब का कथन है बुजुर्ग का कहना है और तुम मानते नहीं हो श्री कृष्ण को भगवान क्यों तो नहीं समझते हैं हाँ। वो तो क्या कहता है अभी बेटा जो है बेटा हो तो कैसा हो दुर्योधन कैसा हो आजकल तो ऐसे ही कह। दुर्योधन कहता है बात क्या है दूर दूर के दूर के ढोल सुहावन आपको इन साफ दलालों ने मिल कर के श्री कृष्ण के प्रशंसकों ने मिल कर के आपकी बुद्धि को दुर्बल बना दिया है आपको अपने लालले लाल बेटे का महात्व नहीं पता है वो छोटा नट है मैं बड़ा नट हूँ आपको मालूम है दुर्योधन आपने गोद में खिलाया तो आप समझते मैं बच्चे हूँ आपको मेरा महत्व नहीं मालूम है ना मेरा महत्व तो आपको कौन बतावेंगे शकनी बतावेंगे <laughs> ये सब मामा जी से पूछिए मेरा मत नहीं कहता हूँ मैं जल को स्तंभित करने की विद्या जानता हूँ जो ईपारण सरोवर में छिपा था न